पुराण शतरुद्र संता नंदीश्वर जी कहते हैं ऐश्वर्यशाली मुने अब तुम महेश्वर के उन श्रेष्ठ अवतारों का वर्णन श्रवण करो जो लोक में सबके संपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने वाले अतएव सुखदाता हैं तात् यह जगत उन परमेश्वर शंभ की आठ मूर्तियों का स्वरूप ही है जैसे सूत में मणियाँ पिरोई रहती हैं उसी तरह यह विश्व उन अष्ट मूर्तियों में व्याप्त होकर स्थित है वे प्रसिद्ध आठ मूर्तियाँ ये ये हैं सर्व भव रुद्र उग्र भीम पशुपति ईशान और महादेव शिव जी के इन सर्व आदि अष्ट मूर्तियों द्वारा पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश क्षेत्रज्ञ सूर्य और चंद्रमा अधिष्ठित हैं शास्त्र का आश्चय निश्चय है कि कल्याणकर्ता महेश्वर का विश्वंभरात्मक रूप ही चराचर विश्व को धारण किए हुए हैं परमात्मा शिव का सलीलात्मक रूप जो समस्त जगत को जीवन प्रदान करने वाला है भव नाम से कहा जाता है जो जगत के बाहर भीतर वर्तमान है और स्वयं ही विश्व का भरण पोषण करता तथा स्पंदित होता है उग्र रूपधारी प्रभु के उस रूप को सत्पुरुष उग्र कहते हैं महादेव का जो सबको अवकाश देने वाला सर्वव्यापी आकाशात्मक रूप है उसे भीम कहते हैं वह भूतवृंद का भेदक है जो रूप समस्त आत्माओं का अधिष्ठान संपूर्ण क्षेत्रों में निवास करने वाला और जीवों के भवपास का छेदक है उसे पशुपति का रूप समझना चाहिए महेश्वर का संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने वाला जो सूर्य नामक रूप है उसे ईशान कहते हैं वह द्विलोक में भ्रमण करता है अमृतमयी रश्मियों वाला जो चंद्रमा संपूर्ण विश्व को आघाजित करता है शिव का वह रूप महादेव नाम से पुकारा जाता है आत्मा परमात्मा शिव का आठवां रूप है यह मूर्ति अन्य मूर्तियों की व्यापिका है इसलिए सारा विश्व शिव में है जिस प्रकार वृक्ष के मूल को सींचने से उसकी शाखाएँ पुष्पित हो जाती हैं उसी तरह शिव का पूजन करने से शिव स्वरूप विश्व परिपुष्ट होता है जैसे इस लोक में पुत्र पौत्र आदि को प्रसन्न देखकर पिता हर्षित होता है उसी तरह विश्व को भली भांति हर्षित देखकर शंकर को आनंद मिलता है इसलिए यदि कोई किसी भी देहधारी को कष्ट देता है तो निसंदेह मानो उसने अष्टमूर्ति शिव का ही अनिष्ट किया है सनत कुमार जी इस प्रकार भगवान शिव अपने अष्टमूर्तियों द्वारा समस्त विश्व को अधिष्ठित करके विराजमान है अतः तुम पूर्ण भक्तिभाव से उन परम करुण रुद्र का भजन करो प्रिय सनत कुमार जी अब तुम शिव जी के अनुपम अर्ध नारी नर रूप का वर्णन सुनो महाप्राज्ञ वह रूप ब्रह्मा की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है शिष्ट के आदि में जब सृष्टकर्ता ब्रह्मा द्वारा रची हुई सारी प्रजाएं विस्तार को नहीं प्राप्त हुई तब ब्रह्मा उस दुख से दुखी चिंता हो चिंता हो गए उसी समय यो आकाशवाणी हुई ब्रह्म अब मैथुनी सृष्टि की रचना करो उस व्योम को सुनकर ब्रह्मा ने मैथुनी सृष्टि उत्पन्न करने का विचार किया परंतु इससे पहले नारियों का कुल ईशान से प्रगट ही नहीं हुआ था इसलिए पद्मयोनी ब्रह्मा मैथुनी सृष्टि रचने में समर्थ न हो सके तब ये जो विचार करके शंभु की कृपा के बिना मैथुनी प्रजा उत्पन्न नहीं हो सकती तप करने को उद्यत हुए उस समय ब्रह्मा पराशक्ति शिवा सहित परमेश्वर शिव का प्रेम पूर्वक हृदय में ध्यान करके घोर तप करने लगे तदनंतर तपोनुष्ठान में लगे हुए ब्रह्मा के उस तीव्र तप से थोड़े ही समय में शिव जी प्रसन्न हो गए तब वे कष्टहारी शंकर पूर्ण सच्चिदानंद की कामदा मूर्ति में प्रविष्ट होकर अर्धनारीश्वर के रूप से ब्रह्मा के निकट प्रकट हो गए उन देवाचिदेव शंकर को पराशक्ति शिवा के साथ आया हुआ देख ब्रह्मा ने दंड की भांति भूमि पर लौटकर उन्हें प्रणाम किया और फिर वे हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे तब विश्वकर्ता देवाचदेव महादेव महेश्वर परम प्रसन्न होकर ब्रह्मा से मेघ किसी गंभीर वाणी में बोले ईश्वर ने कहा महाभाग महाभागवत् मेरे प्यारे पुत्र पितामह मुझे तुम्हारा सारा मनोरथ पूर्णतया ज्ञात हो गया है तुमने जो इस समय प्रजाओं की वृद्धि के लिए घोर तप किया है तुम्हारे उस तप से मैं प्रसन्न हो गया हूँ और तुम्हें तुम्हारा अभिष्ठ प्रदान करूँगा यों स्वभाव से ही मधुर तथा परम उदार वचन कहकर शिवजी ने अपने शरीर के अर्ध भाग से शिवा देवी को पृथक कर दिया तब शिव से पृथक होकर प्रकट हुई उन परमा शक्ति को देख कर, ब्रह्मा विनम्र भाव से प्रणाम करके उनसे प्रार्थना करने लगे ब्रह्मा ने कहा शिवे सृष्टि के प्रारंभ में तुम्हारे पति देवाधिदेव परमात्मा शंभु ने मेरी सृष्टि की थी और मेरे द्वारा सारी प्रजाओं की रचना की थी शिवे तब मैंने देवता आदि समस्त प्रजाओं की मानसिक सृष्टि की परंतु बारंबार रचना करने पर भी उनकी वृद्धि नहीं हो रही है अतः अब मैं स्त्री पुरुष के समागम से उत्पन्न होने वाली सृष्टि का निर्माण करके अपनी सारी प्रजाओं की वृद्धि करना चाहता हूँ किंतु अभी तक तुमसे अक्षय नारी का प्रागट्य नहीं हुआ है इस कारण नारी की सृष्टि करना मेरी शक्ति के बाहर है क्योंकि सारी शक्तियों का उद्गम स्थान तुम्ही हो इसलिए मैं तुम अखिलेश्वरी परमा शक्ति से प्रार्थना करता हूँ शिव मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ तुम मुझे नारू की सृष्टि करने के लिए शक्ति प्रदान करो क्योंकि शिव प्रिय इसी को तुम चराचर जगत की उत्पत्ति का कारण समझो वरदेश्वरी मैं तुमसे एक और वर की याचना करता हूँ जगन्माता कृपा करके उसे भी मुझे दीजिए मैं तुम्हारे चरणों में नमस्कार करता हूँ वह वर यह है सर्वव्यापनी जगत जननी तुम चराचर जगत की वृद्धि के लिए अपने एक सर्वसमर्थ रूप से मेरे पुत्र दक्ष की पुत्री हो जाओ ब्रह्मा द्वारा जो याचना किए जाने पर परमेश्वरी देवी शिवा ने तथास्तु ऐसा ही होगा कहकर वह शक्ति ब्रह्मा को प्रदान कर दी सुत्रांग जगन में शिव शक्ति शिवा देवी ने अपनी भवों के मध्य भाग से अपने ही समान प्रभावशाली एक शक्ति की रचना की उस शक्ति को देखकर देवश्रेष्ठ भगवान शंकर जो लीलाकारी कष्टहारी और कृपा के सागर है हंसते हुए जगदम्बिका से बोले शिवजी ने कहा देवी परमेष्ठी ब्रह्मा ने तपस्या द्वारा तुम्हारी आराधना की है अतः अब तुम उन पर प्रसन्न हो जाओ और उनका सारा मनोरथ पूर्ण करो तब शिवा देवी ने परमेश्वर शिव की उस आज्ञा को सिर झुकाकर ग्रहण किया और ब्रह्मा के की अनुसार दक्ष की पुत्री होना स्वीकार कर लिया मुने इस प्रकार शिवादेवी ब्रह्मा को अनुपम शक्ति प्रदान करके शंभु के शरीर में प्रविष्ट हो गई तत्पश्चात भगवान शंकर भी तुरंत ही अंतर ध्यान हो गए तभी से इस लोक में स्त्री भाग की कल्पना हुई और मैथुनी सृष्टि चल पड़ी इससे ब्रह्मा को महान आनंद प्राप्त हुआ तात इस प्रकार मैंने तुमसे शिव जी के महान अनुपम अर्ध नारी नरार्थ रूप का वर्णन कर दिया यह सत्पुरुषों के लिए मंगलदायक है